हरिओम नमस्ते ऑडियोबुक ब्रह्मचर्य साधना लेखक स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज अब आप सुनेंगे पति तथा पत्नी के मध्य प्रेम का स्वरूप पति तथा पत्नी के मध्य का प्रेम मुख्यतः शारीरिक स्वार्थी तथा दम्भी होता है स्थर नहीं होता है यह क्षण भंगुर तथा परिवर्तनशील होता है यह शारीरिक काम वासना मात्र है यह राग है इसमें निम्न संवेगो का पुट होता है यह पास्तविक प्रकृति का होता है यह सीमित है किंतु दिव्य प्रेम असीम शुद्ध सर्वव्यापी तथा नित्य स्थायी होता है यहां विवाह डिवोर्स का प्रश्न नहीं उठता अधिसंख्यक पति तथा पत्नी के बीच में वास्तव में आंतरिक मेल नहीं होता है सावित्री तथा सत्यवान अति तथा अनुसुईया इन दिनों बहुत ही बिरले होते हैं क्योंकि पति तथा पत्नी केवल स्वार्थपूर्ण देशों से वाहता ही संयुक्त होते हैं अतः तो उनमें मुस्कान तथा वाह प्रेम का कुछ दिखावा मात्र होता है ये सब देखावा मात्र है क्योंकि उनके विश्वास की गहनतम अनुभूतियों में वास्तविक एकता नहीं होती अतः प्रत्येक घर में सदा ही किसी न किसी प्रकार का व्य तथा अनबन वक्र चेहरे तथा तीक्ष्ण शब्द रहते हैं यदि पति अपनी पत्नी को चलचित्र भवन थिएटर नहीं ले जाता तब घर में झगड़ा चल पड़ता है क्या आप इसे सच्चा प्रेम कह सकते हैं यह स्वार्थपरक व्यापारिक कार्य है कामवासना के के कारण लोग अपनी स्वतंत्रता तथा गरिमा खो बैठे हैं। हैं। दास बन गए आप क्या ही दृश्य देख रहे हैं कुंजी यानी कि चाबी पत्नी के पास है और दो रुपए के लिए भी पति को उसके सामने अपना हाथ पसारना पड़ता है तथापि भ्रांति तथा, तथा कामोन्मादव पति कहता है मेरे एक प्रेम पात्र स्नेही पत्नी है वैवास्तव में मेरा है व्यवस्थुता पूजनीय है स्वार्थ परक प्रेम में प्रेमी तथा प्रिय के मध्य सुख नहीं हो सकता है पति के मड़ासन होने पर पत्नी पासबुक बैंक पासबुक लेकर चुपके से अपने मायके चली जाती है पति की कुछ दिनों के लिए नौकरी छूट जाती है तो पत्नी मुंह बनाती है कठोर शब्द बोलती है तथा प्रेम पूर्वक उसकी उचित रूप से सेवा नहीं करती है यह स्वार्थी प्रेम है उनके हृदय अंतर्भाग में सच्चा स्नेह नहीं होता है अतः घर में सदा लड़ाई झगड़ा तथा शांति रहती है पति तथा पत्नी वास्तव में एक नहीं हुए हैं वे निरस तथा खिन्न जीवन को खींचते हुए ये नकारेण निभाते रहते हैं काम वासना किसी तरह भी प्रेम नहीं है यह पशु प्रवृत्ति है यह शारीरिक प्रेम है यह पासविक स्वरूप वाला है यह स्थान्तरित होता रहता है यदि पत्नी किसी अशाध रोग के कारण अपना सौंदर्य खो बैठती है तो पति उससे डिवोर्स कर द्वितीय पत्नी से विवाह कर लेता है इस संसार में यह परिस्थिति जारी रहती है पति अपनी पत्नी से पत्नी के लिए प्रेम नहीं करता है वरण अपने स्वयं के लिए करता है वह स्वार्थी है वह पत्नी से विशेष सुख की आशा करता है यदि कुष्ठ रोग तथा चेचक जैसे रोग उसके संदर्भ को नष्ट कर देता है तो उसके पति का प्रेम समाप्त हो जाता है जब पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति शोकन मग्न हो जाता है ऐसा वह अपनी स्नेही जीवन सग्नि की क्षति के कारण नहीं वरन इसलिए करता है कि वह अब यौन शक्त प्राप्त नहीं कर सकता है जब की पत्नी तथा सुंदर होती है, तब आप उसके घुंघराले बाल गुलाबी कपोलो मनोहर नाशिका चमकीली त्वचा तथा रोपेले दांतों की प्रशंसा करते हैं जब वे किसी चीरकालिक असाध व्याधि के कारण अपना सौंदर्य खो देती है तब आपके लिए उसमें आकर्षण नहीं रहता आप द्वितीय पत्नी से विवाह कर लेते हैं यदि आप अपनी प्रथम पत्नी से आत्म भाव से प्रेम किए होते यदि आप में यह व्यापक समझ होती कि पत्नी में एक ही आत्मा तथा आप तथा आपकी है निस्वार्थ चिरस्थायी निर्विकार तथा अपरिवर्तनशील होता जैसे आप पुरानी मिश्री तथा पुराने चावल को अधिक पसंद करते हैं वैसे ही आप अपनी पत्नी से जब वह वृद्ध हो जाती है अधिकाधिक प्रेम करेंगे क्योंकि ज्ञान के द्वारा आप में आत्मभाव आ गया है ज्ञान ही प्रेम को और अधिक प्रगाढ़ करेगा तथा उसे चिरस्थायी बनाएगा शारीरिक प्रेम पशु धर्म है शरीर अथवा त्वचा के प्रति प्रेम राग है यह उन्नत तथा परिष्कृत राग है यह स्थूल तथा वैश्विक है शरीर के प्रति राग शुद्ध प्रेम अथवा सच्चा प्रेम नहीं है ये अज्ञान जात मोह ही है आप इस राग के कारण ही पाप कर्म करते हैं तथा अपनी आत्मा का हनन करते हैं भी आपने अपने ग्राहकों के प्रति कुछ समय तक प्रचुर प्रेम मधुर मुस्कान प्रदर्शित करती तथा में शब्द बोलती हैं। ऐसा वे जब तक रुपया एट सकती है तभी तक करती हैं। जरा मुझे स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या आप इसे प्रेम तथा सच्चा सुख क्या सकते हैं इसमें धूर्तता व्यवहार कुशलता कुटिलता तथा, तथा मिथ्याचार है इस प्रेम में आत्मत्याग का किंचित अंश भी नहीं है हरिओम आप सुनेंगे ब्रह्मचारी बने अथवा गृहस्थ कामुक लोगों के लिए ही गृहस्थ आश्रम का विधान है क्योंकि वे अपनी कामुकता पर नियंत्रण नहीं रख सकते यदि कोई व्यक्ति शंकराचार्य अथवा सदाशिव ब्रह्म की भांति पर्याप्त आध्यात्मिक संस्कार अंतर जात विवेक तथा वैराग के साथ उत्पन्न हुआ है तो वह आश्रम में प्रवेश नहीं करेगा वे तत्काल नैस्टिक ब्रह्मचर अपनाएगा और तत्पश्चात सन्यास ग्रहण कर लेगा श्रुतिया भी इसका समर्थन करती हैं। जपालोप कहती है यद हरेवीर जितव प्रवित अर्थात जिस दिन वह आए उस दिन सन्यास ले लीजिए विवाह कुछ लोगों की आध्यात्मिक प्रगति में बाधा पहुंचाता है तो कुछ लोगों की सहायता करता है राजा भरती भरतीहरी के लिए यह बाधक था और संत तोकार के लिए यह सहायक था अंत में व्यक्ति एक ही लक्ष्य पर पहुंचता है यात्रा सर्वाधिक छोटी होने दें छोटे रास्ते को लंबे मार्ग की अपेक्षा अधिक पसंद करें व्यक्ति सदा यही चाहता है ब्रह्मचर्य में जीवन गृहस्थ जीवन से सौ गुना अधिक अच्छा है मैं ब्रह्मचर्य में विश्वास करता हूं क्योंकि मनुष्य में गुप्त शक्तियों का उद्घाटन करता है ब्रह्मचर्य भगवत साक्षात्कार का सीधा राजपथ है विवाह सर्वगतिक मार्ग है पूर्वोक्त और की अपेक्षा अधिक अधि मान्य है किंतु व्यक्ति अपनी निम्न कामवासना के कारण और औोक्त मार्ग ही अपनाता है तथा गृहस्थ भी आत्मसक्ष से मात इसलिए वंचित नहीं होता कि उसके कंधों पर परिवार का भार है। दुकराम, संत तुकार का दो बार विवाह हुआ उनके बच्चे भी थे तथापि वे विमान से बैकुंठ धाम पहुंच गए यदि आपका संसारिक जीवन के प्रति दृष्टिकोण सरल सच्चा तथा निष्कपट है यदि आपकी तथा कथित जीवन संगी धर्मनिष्ठ है तथा सभी विषयों में आपकी आज्ञाकारी है, तो विवाह करने में कोई हानि नहीं है किंतु यदि विवाहित जीवन व्यक्ति के लिए भार तथा अभिशाप बनने की अधिक संभावना हो तो व्यक्ति विवाह ही करे तथा ऐसी वेड़ी में अपने को क्यू उलझाए जैसे कभी दो टुकड़ो में काटा नहीं जा सकता है यदि आप अति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो विवाह न करें। अपने को यह कहकर प्रवंचित ना होने दें। विवाह के अति ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा बाद में ये इस ब्रह्मचर्य वृत्त के त्याग करने का अपना तर्क आपके सम्मत करेगा आपका धर्म है भगवत आपकी पूर्ववर्ती सभी विविध पशु योनियों में इंद्रियों तथा यौन का पर्याप्त तुष्टिकरण हुआ है पशु जीवन यौन तथा जीवा की निम्न को की तृप्ति के लिए है किंतु मानव जीवन महत्तर उद्देश्यों के लिए है हे मानव आप काठ कोयले का काम लेने के लिए चंदन वृक्ष क्यों जलाते हैं ये मानव जीवन बहुमूल्य है देवता भी इसकी ईर्षा करते हैं एक जीवन गवा देने का अर्थ है भगवान बनने के लिए एक शोर्णिम अवसर को गवा देना विषय सुख तृष्णा बढ़ाने वाला है व्यक्ति जब तक अभिप्रेत पदार्थ पर अधिकार प्राप्त नहीं कर लेता तभी तक सम्मोहन रहता है पदार्थ पर अधिकार प्राप्त कर लेने के पश्चात उसे पता चलता है कि वह उसमें उलझ गया है कुमारा व्यक्ति प्रतिदिन विवाह के विषय में सोचता रहता है किंतु उपभोग उसको प्रदान नहीं करता है है और ना कर ही है। इसके विपरीत केवल उसकी वासना को बदतर तथा तीव्र करता है और काम वासना तथा लालसा के द्वारा उसके मन को और अशांत बनाता है उसको ऐसा अनुभव होता है कि वह कारावास में है ये माया का इंद्रजाल है ये संसार प्रलोभनों से भरा है आप संसारिक पदार्थों में आनंद नहीं प्राप्त कर सकते हैं ये केवल भौतिकवादी बस है इसके अतिरिक्त विवाह एक अभिशाप तथा आजीवन कारावास है यह इस भूतल पर सबसे बड़ा बंधन है पुष्क वाले व्यक्ति को जो एक समय स्वतंत्र था अब जुआ लगा दिया गया है और उसके हाथों तथा पैरों में बेड़ियां डाल दी गई है ऐसा निरपवाद रूप से सभी विवाहित व्यक्तियों का अनुभव है अतः यदि आप टाल सकते हैं तो विवाह न करें विवाह के पश्चात बचाव कठिन होगा आध्यात्मिक मार्ग के जीवन की महिमा तथा विवाहित जीवन की महान कठिनाइयों चिंताओं परेशानियों तथा झंझटों को अनुभव कीजिए तीव्र वैराग का विकास कीजिए भगवत चेतना के अपने जन्म अधिकार का दावा कीजिए क्या आप वास्तव में स्वयं ब्रह्म नहीं है पत्नी पति के जीवन को काटने की तीव्र चोरी है यदि स्वर्ण कंठा हार तथा रेशम की बनारसी साड़ियां नहीं उपलब्ध की जाती तो पत्नी पति पर भावे चढ़ाती है पति ठीक समय पर अपना भोजन नहीं नहीं पा सकता है पत्नी तीव्र उदर शूल यानी पेट दर्द से पीड़ित होने का झूठा बहाना बनाकर बिस्तर पर लेट जाती है आप यह तमाशा अपने घर में देख सकते हैं और प्रतिदिन अनुभव कर सकते हैं निश्चय ही मुझे आपसे अधिक कहनी की आवश्यकता नहीं है अतः शांति के साथ विवाह कीजिए तथा वैराग नामक योग पुत्र तथा विवेक नाम की उदार चेता पुत्री प्राप्त कीजिए तथा आत्मज्ञान रूपी सुस्वादु फल का स्वादन कीजिए जो आपको अमर बना सकता है पत्नी एक विलासिता की वस्तु है यह अत्यांतिक आवश्यकता नहीं है प्रत्येक गृहस्थ विवाह के पश्चात रो रहा है वे कहता है मेरा पुत्र आंतरज यानी कि ता, टाइफाइड से रुगल है मेरी दूसरी पुत्री का विवाह करना है मुझे ऋण चकाना है मेरी पत्नी एक स्वर्ण हार यानी कि नेकलेस खरीदने के लिए परेशान कर रही है मेरे ज्येष्ठ जमाता को अभी हाल में ही मृत्यु हो गई है विवाह ना कीजिए विवाह ना कीजिए विवाह ना कीजिए विवाह के पश्चात बचाव कठिन है विवाह सबसे बड़ा बंधन है स्त्री निरंतर उत्पीड़न तथा अशांति का स्रोत है बुद्ध पट्टीन स्वामी भर्तहरी तथा गोपीचंद ने क्या किया क्या वह स्त्री के बिना सुख तथा शांति से नहीं रहे इस पार्थिव जगत में काम सबसे बड़ा शत्रु है यह मनुष्य को निगल जाता है मैथुन के अनंतर बहुत विषाद होता है आपको अपनी पत्नी को प्रसन्न रखने तथा उसकी आवश्यकताओं तथा विनाश वस्तुओं की पूर्ति के लिए धनोपार्जन करने में अत्यधिक प्रयास करना पड़ता है धन प्राप्त करने में आप विभिन्ध प्रकार के पाप करते हैं आप मन से अपनी पत्नी के कष्ट तथा शोक में तथा अपने बच्चों के कष्ट तथा दुखों में भी भागीदार बनते हैं आपको परिवार को चलाने के लिए सहसरो प्रकार की चिंताएं करनी पड़ती है सदा हो तो कलय होता रहता है आपको व्यर्थ ही अपनी तथा उत्तरदायित्व को बढ़ाना होता है आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वीर द्रव की भारी क्षति के कारण आप रोगों औसाद दुर्बलता तथा जीवन शक्ति की क्षति से आक्रांत होंगे इसके परिणाम स्वरूप आपकी असामिक मृत्यु होगी अतः अखंड ब्रह्मचारी बने तथा दुखों चिंताओं तथा झंझाटो से अपने को मुक्त करें प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता है इसी प्रकार विशेष सुख की उपस्थिति में आत्मानंद नहीं रह सकता है संसारिक लोग विषय सुख तथा आत्मानंद एक ही समय में एक ही पात्र में चाहते हैं यह सर्वथा असंभाव्य है वे संसारिक वैसे परत्याग नहीं कर सकते हैं वे अपने विश्वास के गहनतम अनुभूति में सच्चा विश्वास नहीं रख सकते हैं वे बातें अधिक करते हैं संसारिक व्यक्ति समझते हैं कि वे सुखी हैं, क्योंकि उन्हें कुछ अदरक मिश्रित बिस्कुट कुछ धन तथा स्त्री प्राप्त है इन विचारे प्राणियों को और क्या चाहिए मासना के द्वारा संसार में अधिक विकमंगे उत्पन्न होते हैं सभी संसारिक शक आरंभ में अमृत प्रतीत होते हैं किन्तु परिणाम में संगतिक बन जाते हैं। जब व्यक्ति विवाहित जीवन में फंस जाता है तो वह मोह के विभिध बंधनों को कठिनाई से तोड़ पाता है अतः इस भ्रामक जीवन में निष्ठा रखना त्याग दे निर्भीक रहें इंद्रियों तथा मन पर नियंत्रण रखें आप में वैराग का विकास होगा आप ब्रह्मचर्य में पूर्णतया प्रतिष्ठित होंगे हरिओम अगले भाग में हम जानेंगे अखंड ब्रह्मचारी के बारे में सुनेंगे। सुनेंगेलि नमस्ते